श्री श्री श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृतरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जान पिचय नवगोपालोष हुगुल्डल वेग वेगमपुर ग्रा जन्म श्रीरामकृष्ण परमो भक्त नवगोपाल बहादुबागान से आदिवासी प्रथम वे श्री, श्री प्रभो साक्षात्कार बहु दिना स्रीप्रभुना सह न पुनः संपर्क श्री प्रभौ तौव मिरा किशोरी महोदय सकाश तत्विज्ञासती नोपाल तत् सदृश साधारणन स्मरण श्री इति विज्ञा विस्म तथा पुलकि अभूत स शस्त्रीक्री प्रभुदर्शन कर आगता तर गृह श्री रजसा तथा नित्य गीतेन धन्यम अभूत नवगोपाली श्री प्रभुमध्ये श्रीचैतन्यूपन षडशीतराष्टाद्रृष्टवर्ष से जानवरी मसल से प्रथमें दिने श्री प्रभु यदा कल्पतरु भूप्वा सर्वे आशीर्वाद कौती स्म तस् नवगोपाल अभी उपस्थित आसत तद्दीस्थवस्थाया नवगोपाल तरह ना वार उच्चारणावत तदनतर नवगोपाल मुखे सर्वदा जय रामकृष्णी ध्वनि लग्न एव वर्त स्म अषनव्युतराष्टादतमें खिष्टवर्षे हावड़ास्थने नवगोपाल नव निर्मते गृह स्वामी विवेकनंदन श्रीरामकृष्ण से प्रति तस् शुभ मुहूर्ते स्वामीपाद स्थापकाय चर्म से सर्वधर्मस्वू अवताय श्रीरामकृष्णा ते नम प्रणाम विरचित तस् विवेकानंद से गुरुभ्रातृषु अने तपस्थिता आसन् नवगोपाली पत् निस्ताणीदेव श्रीरामकृष्ण विशेषेण स्नहती स्म श्रीशारदादेव अभी अवदत नवगोपाली पत्नी अत्यम शुद्धा नवद्वीपगोस्वामी त्रशीतुत्तर अट्टादश्रृष्टवर्षे पाणीहाटौ राघवपंडितिपीट महोत्सव श्रीरामकृष्णे योगदाननाथ ग्र नवदीपगोस्वामी तर्शन लब्धवा त्र मणिमोहन सवने उभयो मध्य धर्मोचनमूत एक उपलक्ष्य श्रीप्रभुना गीता वचन त्याग इुक् नवद्वीपगोस्वामी तत्समाण समस नवाई चैतन्य प्रकृतनाम नवगोपाल श्रीरामकृष्ण से गृह भक्त मनोमोहन ज्येषता दक्षिणेश्वर प्राया आगछति स्म तथा श्री श्री प्रभो कथाश्रवणपूर्वक उच्च संकर्तना कौती स्म बाणीहाटे हा, उत्सव श्री श्री प्रभो विशेष्वा धन्य अभूत स श्रीरामकृष्णस दर्शन तथा कृपालाभं संसारभारम पुत्रे निधनगर गंगातटे पणकुटी दिवारात्र जपध्यानमें तथा कीर्तना स्म दैयशीतराष्टादत ख्रीट वर्ष से डिसेबर्मासे श्रीरामकृष्ण तद्गे पदार्पणमको नवीन निगी नवीन चंद्र नियोगी दक्षिणेवर निवासी भक्तो नवीन नियोगी प्रायश्री प्रभो दर्शनाथम आग्छति स्म चतराष्टादतवर्षं अक्टोबर्मास से पंचमें अहली नवीन निगिनो गृह आयोजित नीलकंठ मुखोपाध्याय यात्राभिन पदापूर् तदिने तद श्री प्रभु नवीन चंद्रस्य तथा तस्य पुत्रस्य नवीनचंद्र तसंसाम चकार श्री प्रभु अवदत्व एव दुर्गापूजा समय नवीन तथा तस्त्रो मातर दुर्गा स्म साधन काले दक्षिणेश्वरे भैरवी ब्राह्मणी श्री प्रभुमंडलघट्टे निवास अन तत्र तस्थान काले नवीनिनो भक्तमती पत्नी तस्याह सेवायाह तरह सेवा यहाँ सुव्यवस्था नवीन सेनह सेशवचंद्रस जेषो भ्रता तलुटोला गृह केशवश्मातृदेव्याम श्री प्रभुशुभागमन तथा ब्राह्मक् सह कीर्तनमक नरेन्द्र अयम अवर्तने जीवने रामकृष्ण श्रीरामकृष्णस विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद नामना परचिता पिता विश्वनाथ दत् प्रसिद्ध विधि प्रतिपुष आसी सह अत्यर्थम उदार चेता तथा प्रबल व्यक्तित्ववान पुरुष आसी माता देवी अतिशय भक्तिमती महिला आसता महाभारतपुराणादी ग्रंथपाठे तशेष असूत वीरेश्वरशिव से कृपया सा पुत्र नरेन्द्रनाथम पुत्रे प्रभावः मरीलक्षिव्रनाथ अत्य मेधावी तीक्षणबुद्धि छात्र आसी बालक्रह बुद्धिमत्ता मुग्ध तथा विस्मता अभवं समवयस्क छात्रु नरेन्द्रनाथ छा आसी ध्यान प्रवण प्रत्युत्पन्नमति तथा असम साहसीको च हृदयवान्हीता एक आधारे अनेक गुणाध बाल्य प्रभृति सत्यनिष्ठा तथा देदेव प्रतिरागो नरेन्द्रनाथ विशेषण परिलक्ष स्म महाविद्यालय सेठदशायां ईश्वरावेशी युवको नरेन्द्रनाथ कशन प्रकृत्या ईश्वर द्रष्टार अन्विस स्म धर्मं प्रति आकृष्ट सन् स बहूना मनीषीण अपी तृप्त न अभूत अंततो दक्षिण नरेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्ण मध्ये तस्तःद्रष्टि साक्षात्कार प्राप्त श्रीरामकृष्ण तस्ात्कार काले नरेन्द्रनाथ परिज्ञात यदय असौ निर्दिषि यो लोकता पृथ्वी सगत नरेन्द्र तस्य तबीन से प्रश्न से उतरम श्रीरामकृष्ण सकाशा मुहूर्त मध्य प्राप्तवान। श्रीरामकृष्ण्य कंठेन उत्तरम स ईश्वर प्रत्यक्षी भगवत स स्वयं कवल न दृष्टवा अपरम दर्शय शक्नो श्रीरामकृष्ण स्वस्य आध्यात्मिक साधनाया सर्वाशक्ति नरेन्द्रनाथय समर्प्य महासम लब्धवान श्रीरामकृष्णस तिरोधान श्रीरामकृष्णस युवकभक्ताहत्य बराहनगरम संनसग्रहणपूर्वक प्रथम तो विवदसानंद तदनतरम सचिदानंद अंति विवेकनंदम सचिता अभूत तब परिब्राजक तदनतर परेन भारतवर्ष से सर्वतरीभ्रमण से वास्तवरचय अभूत अतते मद्रपुआकता उत्साह उदीपनिया च विकानंद अमेरिकाया शिकागो नगरे आयोजिताधर्मसभागद यात्रा ऋनवत्तरादतम ख्रृष्टर्ष से मे मसें अहने बहुत प्रातिकूल्य मध्य अग्रसर सन अततः स उक्तने हिंदुधर्म से प्रतिधिूपेण योगद् हिंदुधर्म से महिम सोषयत तस्मेल प्रवचन जगत सभा भारत प्रतिष्ठापूर्वक विपुम साफल्यम ल अमेरिकाया नानु पिभ्रमण भारतीय धर्म संस्कृत दर्शन से तथा वेद प्रचारण अस्ले तरह अन्य लक्षण अभूत यूरोपे अ स वेद्रचार करतवा सप्तवत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे भारत प्रत्यागम्य कलमबोत् आलमोड़ाँ यूत पूर्व अभ्यर्थन लेे नास्थनसु प्रवचना पर रामक निर्माण कार्य समुदी अभूत तथा सप्तनुतराष्टादतम खिष्टवर्ष से मे मासमें अहरी रामक सी प्रतिष्ठापन चक्रे नरेन्द्रनाथवंदेध्याय अध्याप सेजकृष्णवंद्योपाध्याय सपुत्र कल्यां सह श्या वहति स्म तथा अंतरा अंतरा दक्षिण आगम्य श्री प्रभो संगलाभन आत्मा धन्यम मनते स्म नरोतम कीर्तनगायक श्री प्रभोभक्ति समायोजन उत्सवसमोजन व्यवस्था कृता कीतन गा नरोत्तम आमंत्री स्म श्री प्रभो अस्र्तन गायके अत्यं स्नहती स्म नाराएं कलिकता धनी ब्राह्मण परिवारस्य सन्ता स्वभावत सरल तथा पवित्र आसी श्री प्रभु तस्थ स्ति स्म नारायण कथाम प्रणे महेंद्रनाथगुप्त छात्र गृहजना प्रबलां असमतिमेक्ष्य अभी दैहिकक सोढ़क्षिणेश्वर आगछति स्म तं प्रतिशा शारीरिकचारा प्रभु अत्यम व्यथाती स्म अल वैशा नारायण देहत्यागतवा नारायण शास्त्री राजस्थान निवासी दार्शनिक पंडित तथा श्री प्रभोभक्त साधन काले प्रभो दिव्योन्मत्तावस्था साक्षात्तवा परवर्तनी काले नवद्वीपो नव्यन व्युत्पत्ति लब्वा प्रत्यागमन मगे श्री प्रभो तथा सधिमोक्य तं प्रति आकृष्ट अभूत स श्री प्रभो, प्रभो शास्त्र सूक्ष्म लक्षित श्री प्रभो भाव आकृष्ट सन् सक्षिणेशरे स्थित अनत श्री प्रभो सकाशा संन गृह तथा वशिष्ठाश्रम तपस्या कर्तं गच सप्तुत्तराष्टादतमें खीष्टवर्षे केशवन सह श्री प्रभो मेलनास प्रभो निर्देशन केशवचंद्रसे सह मृतवा तथा श्री प्रभु ज्ञापित ये केशवो जप सिद्धी दक्षिणेशरे मैकेल मधुसूदन सह श्रीरामकृष्णस साक्षात्कार समय शास्त्री महोदय त्र उपस्थित सन मैके महोदय सह संस्कृत आलवायीलिक वैद्यो मल्लिको दक्षिणेशरे श्री प्रभु साक्षात्तवान्हींमकृष्ण उपदेशमें श्रुतवा